सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवा सहकार रेडियो के श्रोताओं को सुनीता का नमस्कार कहानियों का कारवा में आज सुनिए भीष्मी की कहानी गुलेलबाज लड़का छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे तरह तरह के सहपाठी थे एक हरबंस नाम का लड़का था जिसके सब काम अनूठे हुआ करते थे उसे जब सवाल समझ में नहीं आता तो साई की दवात उठाकर पी जाता उसे किसी ने कह रखा था कि काली साई पीने से अकल तेज होती है मास्टर जी गुस्सा होकर उस पर हाथ उठाते तो बेहद ऊंची आवाज में चिल्लाने लगता मार डाला, मार डाला, डाला। मास्टर जी ने वो इतनी जोर से चिल्लाता कि आसपास की जमातों के उस्ताद बाहर निकल आते की क्या हुआ मास्टर जी ठिठक कर हाथ पीछे कर लेते यदि वो उसे पीटने लगते तो हरबंद सीधा उनसे छिपट जाता और ऊंची ऊंची आवाज में कहने लगता अब की माफ कर दो जी आप बादशाह हो जी आप अकबर महान हो जी आप सम्राट अशोक हो जी आप माई बाप हो हो हो जी, जी, मेरे दादा हो जी। पर दादा पर जी। क्लास में लड़के हंसने लगते और हम छेप कर उसे पीटना छोड़ देते ऐसा था वो हरबंश हर आए दिन बाग में से मेंढक पकड़ लाता और कहता कि हाथ पर मेंढक की चर्बी लगा ले तो मास्टर जी के बेंद का कोई असर नहीं होता हाथ को पता ही नहीं चलता की बेंद पड़ा है एक दूसरा सहपाठी था बोधराज उससे हम सब डरते थे जब वो और फिर बर्रे की टांग में धागा बांध के उसे पतंग की तरह उड़ाने की कोशिश करता बाघ में जाते तो फूल पर बैठी तितली को लपक कर पकड़ लेता और दूसरे क्षण उंगलियों के बीच मसल डालता अगर मसलता नहीं तो फड़फड़ाती में पिन खोजकर उसे अपनी कापी में टांग लेता। उसके बारे में कहा जाता था कि अगर को बिच्छू बिच्छू काट ले तो ही मर जाएगा। टांगराज का खून इतना कड़वा है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती है और उसका निशाना अचूक था पक्षियों के घोसलों पर तो उसकी विशेष कृपा रहती थी पेड़ के नीचे खड़े होके ऐसा निशाना बांधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चो सुनाई देती और घोंसलों में से तीनिया टूट टूट के हवा में तैरने लगते और छट से पेड़ पर पे चढ़ जाता और घोंसलों में से अंडे निकाल लाता जब तक वो घोंसलों को तोड़ फोड़ न डाले उसे चैन नहीं मिलता था उसे कभी कोई ऐसा खेल सूचता ही नहीं था जिसमे किसी को कष्ट ना पहुंचे बोधराज की माँ भी उसे राक्षस कहा करती थी ज जेब में तरह तरह की चीजें रखे घूमता कभी मैना का बच्चा या तरह तरह या या तरह-तरह के के अंडे, झाऊ चूहा। उससे सभी छात्र डरते थे। किसी के साथ झगड़ा हो जाता, तो सीधा उसकी छाती में टक्कर मारता, उसके हाथ पे काट खाता स्कूल के बाद हम लोग तो अपने अपने घरों को चले जाते मगर बोधराज ना जाने कहा घूमता रहता था कभी कभी वो हमें तरह-तरह के सुनाता? एक एक एक दिन कहने लगा हमारे घर में एक गोह रहती है। है? है जानते हो क्या क्या होती है? नहीं तो, क्या होती नहीं सांप जैसा जानवर होता बालिश तो भर लंबा मगर उसके पैर होते हैं आठ पंजे होते हैं सांप के पैर नहीं होते हम सिहर उठे वो बोला हमारे घर में सीढ़ियों के नीचे गोहो रहती है जिस चीज को वो अपने पंजों से पकड़ ले वो उसे कभी नहीं छोड़ती कुछ भी हो जाए छोड़ती नहीं है हम फिर उठे। चोर अपने पास गोह को रखते हैं और दीवार फादने के लिए गोह का इस्तेमाल करते हैं वो गोह की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं फिर जिस दीवार को फादना हो रस्सी को झुलाकर दीवार के ऊपर की तरफ फेंकते हैं दीवार के साथ लगते ही गोह अपने पंजों से दीवार को पकड़ लेती है उसका पंजा इतना मजबूत होता है है? कि फिर फिर रस्सी रस्सी को को को आदमी भी खींचें तो गोह दीवार दीवार दीवार नहीं छोड़ेगी। चोर उसी के फांद जाते हैं। तुम्हारी गोह छोड़ती कैसे है? मैंने पूछा ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं दूध पीते ही गोह के पंजे ढीले पड़ जाते हैं इस तरह के किस्से बोधराज हमें सुनाता रहता था नहीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर इंटों के उंची -उंची और कमरे बड़े बड़े लेकिन दीवार में लगता था जैसे गारा भरा हुआ है बाहर खुली जमीन थी और पेड़ पौधे थे घर तो अच्छा था मगर बड़ा खाली खाली सा लगता था और शहर से दूर होने के कारण मेरा दोस्त यार भी यहाँ पर कोई नहीं आ पाता था तभी वहां लगा पक्षियों के घोसले थे आस पास बंदर घूमते रहते थे और घर के बाहर झाड़ियों में नेवलों के बिल भी थे घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा कमरा था जिसमे माने फालतू सामान भरकर गोदाम सा बना दिया था यहां पर कबूतरों का डेरा था दिन भर गुटरगू गुटरगू चलती रहती वहीं पर टूटे रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे और घोंसलों के तिनके बिखरे रहते थे बोधरा जाता तो उसके साथ घूमने निकल जाता एक बार वो भाव चूहा लेकर आया जिसका काला थूतना और कंटीले बाल देखते ही में डर गया माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था मगर वो जानती थी कि मैं अकेला घर में पड़ा पड़ा भी क्या करूंगा माँ भी उसे राक्षस कहती थी और उसे बहुत समझाती थी कि गरीब जानवरों को तंग नहीं किया करते एक दिन मुझसे बोली अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मजा आता है तो उससे कहो की हमारे गोदाम में से घोंसले साफ करते चिड़ियों ने कमरे को बहुत गंदा कर रखा है मगर माँ तुम खुद ही तो कहती हो जो घोसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है मैं ये थोड़े ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारे वो तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है उन्हें मारता है घोसला हटाना दूसरी बात है चुनाचे जब बोधराज घर पर आया तो मैं घर का चक्कर लगाकर उसे पिछवाड़े की ओर गोदाम में ले गया गोदाम में ताला लग रहा था हम ताला खोलकर अंदर गए शाम हो रही थी और गोदाम के अंदर झुटपुटासा छाया था कमरे में पहुंचे तो मुझे लगा जैसे हम किसी जानवर की मांग में पहुंच गए बला की बूथ और फर्श पर बिखरे हुए पंख और पक्षियों की बीट सच पूछो तो मैं डर गया मैंने सोचा भी बोधराज अपना घिनौना शिकार खेलेगा वो घोंसलों को तोड़ तोड़ कर गिराएगा पक्षियों के घर नोचेगा उनके अंडे तोड़ेगा ऐसी सभी बातें करेगा जिनसे मेरा दिल दहलता था ना जाने क्यों माने कह दिया कि इसे गोदाम में ले जाओ और इसे कहो कि गोदाम में से घों साफ कर दे मुझे तो इसके साथ खेलने को भी मना करती है और अब कह दिया कि घोसले तोड़ो मैंने बोधराज की तरफ देखा तो उसने गुलेल संभाल ली और बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की तरफ देख रहा था गोदाम की ढलवा छतें तिकोन सा बनाती थीं। दो पल्ले ढलवा उतरते थे और नीचे एक लंबा शहतीर कमरे के आर पार डाला गया था इसी शहतीर पे टूटे हुए रोशनदान के पास ही एक बड़ा सा घोंसला था जिसमें से उभरे हुए तिनके रुई के फाये और लटकती थिगलियां हमें नजर आती थी मैना का घोंसला था कबूतर लग से दूसरी तरफ शहतीर पर गुटर कर रहे थे और सारा वक्त शहतीर के ऊपर मटर गश्ती करते रहने में गुजारते थे घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और अपनी गुलिल से निशाना साध लिया तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्नी चोचे झाकती नजर आई देखा बोधराज कह रहा था ये विलायती मैना है इधर घोसला नहीं बनाती इनके माँ बाप जरूर अपने काफिले से बिछड़ गए होंगे और यहाँ आकर घोंसला बना लिया होगा इनके माँ बाप कहाँ हैं मैंने बोधराज से पूछा चुग्गा लेने गए हैं अभी आते होंगे ये कहते हुए बोधराज ने अपनी गुलेल उठाई मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल नहीं चलाए पर तभी बोधराज की गुलेल से फर्र की आवाज निकली और इसके बाद जोर की टन आवाज आई गुलेल का कंकड़ घोंसले से न लगकर सीधा छत पे जा लगा था जहां टीन की चादरें लगी थीं। दोनों चोंच घोंसलों के बीच कहीं गायब हो गईं, और फिर सख्ता सा मानो मैना के बच्चे सहम कर चुप हो गए हों। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया अब की कंकड़ शहतीर से लगा बोधराज अपने अचूक निशाने पर बड़ा आकड़ा करता था दो निशाने चूक जाने पे वो टोखला उठा अब की बार वो थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा जिस वक्त मैना के बच्चों ने अपनी चोंच फिर से उठाई और घोंसले के बाहर झांकने लगे उसी समय बोधराज ने तीसरा वार किया अब की कंकड़ घोंसले के किनारे पर लगा तीन चार तिनके और रुई के गाले उड़े और छिता फर्श की तरफ ओढ़ने लगे लेकिन घोसला नहीं गिरा बोधराज ने फिर से गुलल तान ली थी तभी कमरे में एक भयानक ससाया डोल गया हमने नजर उठाकर देखा रोशनदान में से आने वाली रोशनी सहसा ढक गई थी रोशनदान के सीखे पर एक बड़ी सी चील पर फैलाए बैठी थी हम दोनों कर उसकी तरफ देखने लगे रोशनदान में बैठी चील भयानक सी लग रही थी ये चील का घोंसला होगा चील अपने घोंसले में लौटी है मैंने जोर से कहा नहीं चील का घोसला यहाँ कैसे हो सकता है चील अपना घोसला पेड़ों पर बनाती है ये मैना का घोंसला है उसी वक्त घोंसले में से चौं चौ की ऊंची आवाज आने लगी घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पर फड़फड़ाने और चिल्लाने लगे हम दोनों निश्चे से खड़े हो गए ये देखने के लिए कि चील अब क्या करेगी हम दोनों टकटकी -टक बांधे चील की तरफ देखे जा रहे थे चील रोशनदान में से अंदर आ गई उसने अपने पर समेट लिए और रोशनदान पर से उतरकर गोदाम के आर पार लगे शहतीर पर उतर आई थी वो अपना छोटा सा सिर हिलाती कभी दाए कभी बाए देखने लगती मैं चुप था बोधराज भी चुप था न जाने वो क्या सोच रहा था घोंसले में से बराबर चो चो की आवाज आ रही थी बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी मैना के बच्चे पूरी तरह डर गए थे ये यहाँ रोज आती होगी बोधराज ने बोला अब मेरी समझ में आया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े रहते हैं जरूर हर आए दिन चील घोंसले पर झपट्टा मारती होगी, मांस के टुकड़े और खून इसी कीचों से गिरते होंगे। बोधराज अभी भी टकटकी -टक बांधे चील की तरफ देख रहा था अब चील धीरे धीरे शहतीर पर चलती हुई घोंसले की तरफ बढ़ने लगी घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पर फड़फड़ाने और चीखने लगे थे जब से चील रोशनदान पे आके बैठी थी मैना के बच्चे चीखे जा रहे थे बोधराज अब भी मूर्तिवत खड़ा चील की तरफ ताके जा रहा था। मैं मैं घबरा उठा। मन तरफों को मार डालती है तो इस वक्त तक बोधराज ने मैना का घोसला नोच भी डाला होता तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील पे बांध दिया चील को मत छेड़ो वो तुम पे झपटेगी मैंने बोधराज से कहा मगर बोधराज ने नहीं सुना और गुलेल चला दी चील को निशाना नहीं लगा कंकड़ छत से टकरा के नीचे गिर पड़ा और चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और नीचे सिर किए घूरने लगी। चलो यहां से निकल चलें मैंने डर कर कहा नहीं हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी उसके मुंह से यह वाक्य मुझे बड़ा अटपटा लगा अभी कुछ देर पहले खुद तो घोंसला तोड़ने के लिए गुलेर उठा लाया था बोधराज ने एक और निशाना बांधा मगर चील उसी शहतीर पर से उड़ी और गोदाम के अंदर पर फैलाए तैरती हुई सी आधा चक्कर काटके फिर से शहतीर पर जा बैठी घोंसले में बच्चे लगातार चो चो किए जा रहे थे बोधराज ने छठ से गुलेल मुझे थमा दी और जेब में से पांच सात कंकड़ निकालकर मेरी हथेली पर रख दिया तुम चील पर गुलेल चलाओ चलाते जाओ उसे बैठने मत देना उसने कहा और खुद भाग कर दीवार के साथ लगी मेज को घसीटकर फर्श के बीचोंबीच ले आया मैं गुलेल चलाना नहीं जानता था दो एक बार मैंने कंकड़ रखकर गुलेल चलाई लेकिन इस बीच चील गोदाम के दूसरे पे जा बैठी बोधराज मेज को घसीटता हुआ एन मैना के घोंसले के नीचे ले आया फिर उसने मेज पर एक टूटी हुई कुर्सी चढ़ा दी और फिर उछल मेज पर चढ़ गया और वहां से कुर्सी पे जा खड़ा हुआ फिर बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर को उठाए जैसे तैसे अपना संतुलन बनाते हुए धीरे से दोनों हाथों से घोंसले को शेतीर पर से उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी पे से उतरकर मेज पे आया और घोंसले को थामे थामे छलांग लगा दी चलो बाहर निकल चलो उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका गोदाम में से निकलकर हम गराज में आ गए गराज में एक ही बड़ा दरवाजा था और दीवार में एक छोटा सा छरोखा यहाँ भी गराज के आर पार लकड़ी का एक शहतीर लगा था यहाँ पर चील नहीं पहुंच सकती बोधराज ने कहा और इधर उधर देखकर बक्से पे चढ़कर घोंसले को एक टूटे शहतीर के ऊपर रख दिया थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए बोधराज बक्से पे चढ़कर मैना के घोंसले में झाँकने लगा मैंने सोचा अभी हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को एक साथ उठा लेगा जैसा वो अक्सर किया करता है फिर भले ही उन्हें जेब में डाल के घूमता फिरे मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा और फिर बोला थोड़ा पानी लाओ इन्हें प्यास लगी है इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया दोनों नन्हे-नन्हे बच्चे चोचे ऊपर को उठाए हाँफ रहे बोधराज ने उनकी चोच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया और बोधराज देर तक मनसूबे बनाता रहा किसे रोशनदान को बंद कर देगा ताकि चील कभी गोदाम के अंदर ना आ सके उस शाम वो चील की ही बातें करता रहा दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो ना उसके पास हाथ में गुलेल थी और ना जेब में कंकड़, बल्कि जेब में बहुत सा चुग्गा भर के लाया था और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते रहे और उनके करतब देखते रहे तो श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे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 और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए पेज लाइक करें हमारे बारे में अधिक जानकारी और पुराने कार्यक्रम सुनने के लिए हमारी वेबसाइट सहकार रेडियो डॉट तो ऐसी ही किसी और कहानी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए लेती हूँ आपसे विदा मैं सुनीता नमस्कार